और तुम्हारा बेटा सुपज सुदर्शन हरिजन जाति में भक्त जाति में आपका जन्म हुआ था और आप सुदर्शन के वाल्मीकि जी के माता पिता थे पर आपने अपने बेटे को मुझे दान में दे दिया मुझे भेंट में दे दिया तो मैंने उसको साधु बना दिया पर बर, बर, आपने आप मेरे ने से ने कोई नाम दान लिया नहीं, नहीं।, नहीं। केवल, केवल सत्संग का प्रेम था सबक से प्रेम नहीं जोड़ा इस कारण से आप दूसरे जन्म तीसरे जन्म और चौथे जन्म में फिर आप यहाँ जुलावा जुलावी बने हैं तो आप, आप मेरे, मेरे भक्त, भक्त सुदर्ण, सुदर्ण, सुदर्ण, सुदर्ण, बाल में के माता पिता हैं, हैं, हैं और वो आत्मा बड़ी, बड़ी पवित्र, पवित्र और वैराग्यनिष्ठ थी और वो तो मेरे में आ गई तो मैंने उनसे पूछा प्रतीक्षा लय सत्य के अंदर आओ भक्त क्या चाहते हो क्या कमी है आपको क्या दुख है कुछ तकलीफ हो तो बोलो कुछ इच्छा हो तो कहो मैंने, मैंने परीक्षा ली थी, थी और मेरे भक्त ने फिर धीरे धीरे एक इच्छा जाहिर की कि ओहो साहेब ओहो गुरुदेव मेरे जो माता पिता है बड़े सुंदर स्वभाव के थे सरल स्वभाव के थे जब मैं भक्ति करने के लिए मैं आपकी आप आप शरण में आया था तो उन्होंने ही मुझे, मुझे भेजा, भेजा था और, और कहा कि बेटा भजन सकता करो। वह करो। और मेरे गुरु की पिल्ले है इसलिए मेरा एक सात्विक मे आप उनको भी सत्यलोग में ले आओ और मेरी कोई और इच्छा नहीं है सतगुरु बोले ले, ले, ले, ले, ले, हसे पहले तो देखो इनको अब हंस बन गए और माता पिता की भिकर पड़ी है अमर लोग में आ गए तो फल खाने को मिलता है अमर चीज पहनने को मिलता है और कमल फूल के ऊपर यहाँ हंस विराजमान रहते हैं लेते बारह सोलह सोलह सूरज का प्रकाश हो गया है और अब माता पिता की पड़ी इनको हंसने लगे सतगुरु सतगुरु सतगुरु और आखिर में सद्गुरु, सद्गुरु है निदान है करुणा दयावान अवतार लेकर आपकी इच्छा जरूर मैं पूरी करूंगा तो सतगुरु कबीर साहब के आगमन का ये भी मुख्य कारण है की अपने भगत सुप सुदर्शन वाल्मीकि जी के वचन को उनको पूरा करना था इसलिए सतगुरु संसार में प्रकट है चलो शकी दर्शन के